राजयोग संक्षेप में राजयोग यह तो यम और नियम के बारे में हुआ उसके बाद है आसन आसन के बारे में इतना ही समझ लेना चाहिए कि वक्षस्थल क्रीवा और सिर को सीधे रखकर शरीर को स्वच्छंद भाव से रखना होगा अब प्राणायाम के बारे में कहा जाएगा प्राण का अर्थ है अपने शरीर के भीतर रहने वाली जीवनी शक्ति और आयाम का अर्थ है उसका संयम प्राणायाम तीन प्रकार के हैं अधम मध्यम और उत्तम वह तीन भागों में विभक्त है जैसे पूरक कुंभक और रेचक जिस प्राणायाम में 12 सेकंड तक वायु का पूरण किया जाता है उसे अधम प्राणायाम कहते हैं 24 सेकंड तक वायु का पूरण करने से मध्यम प्राणायाम और 36 सेकंड तक वायु का पूरण करने से उत्तम प्राणायाम कहते हैं अधम प्राणायाम से पसीना मध्यम प्राणायाम से कंपन और उत्तम प्राणायाम से उच्छ्वास अर्थात शरीर का हल्कापन एवं चित्त की प्रसन्नता होती है गायत्री वेद का पवित्रतम मंत्र है उसका अर्थ है हम इस जगत के जन्मदाता परम देवता के तेज का ध्यान करते हैं वे हमारी बुद्धि में ज्ञान का विकास कर दें इस मंत्र के आदि और अंत में प्रणव लगा हुआ, हुआ है यह प्राणायाम में गायत्री का तीन बार मन ही मन उच्चारण करना पड़ता है प्रत्येक शास्त्र में कहा गया है कि प्राणायाम तीन अंशों में विभक्त है जैसे रेचक अर्थात श्वास त्याग पूरक अर्थात श्वास ग्रहण और कुंभक अर्थात स्थिति धारण अनुभव शक्ति युक्त इंद्रियाँ लगातार बहिर्मुखी होकर काम कर रही हैं और बाहर की वस्तुओं के संपर्क में आ रही हैं उनको अपने वश में लाने को प्रत्याहार कहते हैं अपनी ओर खींचना या आहरण करना ही प्रत्याहार शब्द का प्रकृत अर्थ है हितकमल में या सिर के ठीक मध्य देश में या शरीर के अन्य किसी स्थान में मन को धारण करने का नाम धारणा है मन को एक स्थान में संलग्न करके फिर उस एकमात्र स्थान को अवलंबन स्वरूप मानकर एक विशिष्ट प्रकार के वृत्ति प्रवाह उठाए जाते हैं दूसरे प्रकार के वृत्ति प्रवाहों से उनको बचाने का प्रयत्न करते करते वे प्रथमोक्त वृत्ति प्रवाह क्रमशः प्रबल आकार धारण कर लेते हैं और ये दूसरे वृत्ति प्रवाह कम होते होते अंत में बिल्कुल चले जाते हैं फिर बाद में उन प्रथमोक्त वृत्तियों का भी नाश हो जाता है और केवल एक वृत्ति वर्तमान रह जाती है इसे ध्यान कहते हैं और जब इस अवलंबन की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती संपूर्ण मन जब एक तरंग के रूप में परिणित हो जाता है तब मन की इस एक रूपता का नाम है समाधि तब किसी विशेष प्रदेश या चक्र विशेष का अवलंबन करके ध्यान प्रवाह उत्थापित नहीं होता केवल ध्येय वस्तु का भाव अर्थ मात्र अवशिष्ट रहता है यदि मन को किसी स्थान में बारह सेकंड धारण किया जाए तो उससे एक धारणा होगी यह धारणा द्वादश गुणित होने पर एक ध्यान और यह ध्यान द्वादश गुणित होने पर एक समाधि होगी सूखे पत्तों से ढकी हुई जमीन पर चौराहे पर अत्यंत कोलाहलपूर्ण या डरावने स्थान में दीमक के ढेर के समीप अथवा जहां अग्नि या जल से किसी भय की आशंका हो जहां जंगली जानवर हो जो स्थान दुष्ट लोगों से भरा हो ऐसे स्थानों में योग की साधना करना उचित नहीं यह अब यह व्यवस्था विशेषकर भारत के बारे में लागू होती है जब शरीर अत्यंत आलसी या बीमार मालूम होता हो अथवा जब मन अत्यंत दुखपूर्ण रहता हो तब भी साधना नहीं करनी चाहिए किसी गुप्त और निर्जन स्थान में जाकर साधना करो जहां लोग तुम्हें बाधा पहुंचाने न आ सके अपवित्र जगह में बैठकर साधना मत करना वरन सुंदर दृश्य वाले स्थान में या अपने घर की एक सुंदर कोठरी में बैठ कर साधना करना साधना में प्रवृत्त होने के पहले समस्त प्राचीन योगियों अपने गुरुदेव तथा भगवान को प्रणाम करना और फिर साधना में प्रवृत्त होना